आध्यात्मरामण उत्तरकांड सर्गद वैरोचन सेज्वा विस्सुता स्वयंद कुंभकर्णाज रावण गंधर्वराज से सुता गंधर्वराजस्य सुताम महात्म महात्मनः विवेचनस्य भार्यार्थे धर्माघ्याम समुदावत तदनंतर रावण ने स्वयं लाकर दी हुई वैरोचन की देवती ज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह किया तथा गंधर्वराज महात्मा सैलूप की पुत्री शर्मा को जो अति सुंदर सर्वसुल संपन्ना और संपन्न धर्मों को जानने समस्त धर्मों को जानने वाले थे उसने पत्नी स्वरूप से विभूषण को विवाह दिया तत्पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया नाम ततो पुत्रम् मेघनादम् शर्मालक्षण संयुतांदोदरी प्रमुचो मुमोच तथा सर्वे ब्रुवन मेघनादो चात जिसने उत्पन्न होते ही मेघ के समान शब्द किया इसलिए सबने बारंबार यही कहा कि यह मेघनाद है कुंभकर्णस्तः प्राह निद्रा बाधते प्रभो तदनंतर कुंभकर्ण बोला प्रभो मुझे निद्रा सता रही है उसके सुखपूर्वक सोने योग्य कोई स्थान नहीं था इसलिए फिर उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुफा बनवाई तुस्वाप मूढ़ात्मा कुंभकर्णो विघुरंतः निद्यते कुंभकर्णे तो रावणोक ब्राह्मण दानव किन्नरावस्त्रियो मनुष्या यहाँ मंदमती कुंभकर्ण खुराटे लेता हुआ सो गया कुंभकर्ण के सो जाने पर समस्त लोकों को रुलाने वाले रावण ने ब्राह्मण मुख्य मुख्य ऋषि देवता दानव किन्नर सर्प और मनुष्य सभी को मारा तथा देवताओं की संपत्ति नष्ट कर दी धनदोपी ततः श्रुआ रावणस्या क्रम प्रभु अधर्मा कुरुषे दूतभाग्ये नारियत भगवान कुबेर ने जब रावण की उचृंखलता का समाचार सुना तो उन्होंने दूत के मुख से संदेश भेजकर कि अहर मत करो उसे रोक तत क्रुद्धो दस गृह जगा धन विजित्य धनाध्यक्ष अपुष्पकम् ततो यमं च वरुण निर्जित्य सम राजा, राजा इस पर पर रावण क्रोधित होकर कुबेर की पुरी चढ़ आया और उन्हें परास्त कर उनका अति उत्तम विमान छीन लिया तदनंतर वह राक्षस युद्ध में यम और वरुण को भी जीतकर इंद्र का वध करने की इच्छा से तुरंत ही स्वर्ग लोक पर चढ़ आया तो भवा अभवन इंद्रेन सह ततो रावणम अभेद्य वहाँ इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उसका बड़ा घमासान युद्ध हुआ इस समय देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर रावण को बांध लिया त्रुआ सहसा ग्य मेघनाध प्रतापवा कृवा घोरमुदिवादस पुंगवान्द गृही बध्वासो मेघनाधो महाबल मोचित् तो पितर गृहींद्रम जय पुम ब्रह्मा तो मोचयामास द्र मेघनाद्वा बरा बहुत तस्म ब्रह्म स्वभनम भवन भवन जयू जब यह समाचार महाप्रतापी मेघनाथ ने सुना तो उसने अकस्मात आकर देवताओं से घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर कर इंद्र को पकड़कर बांध लिया फिर महाबली मेघनाथ ने अपने पिता को छुड़ाया और इंद्र को अपने साथ लेकर लंकापुरी लौट आया फिर ब्रह्मा जी ने जाकर इंद्र को मेघनाथ से छुड़वाया और उसे बहुत से वर देकर वे अपने लोक को चले गए रावणोंजयि लोकान् सर्वान् जि क्रमेण तो कैलास तोलयामास बाहुपरिघोपमयी तंदी स्वरेण सप्तः तो राक्षसेशर वाणरिमाष नाश गेत तो कोपी नजय रावण ने क्रम से सब लोगों को जीतकर अपनी परिघ के समान बड़ी बड़ी भुजाओं से कैलास पर्वत को उठा लिया वहां नंदीश्वर ने क्रोधित होकर राक्षसराज राक्षस राजप दिया कि तुम तो मनुष्य और के हाथ से मारा गणयन तो वाक्यम जजो हे हे पतनम तेन बद्धो दस अमोचिता झिघातुरिपुंग किंतु रावण ने इस श्राप कुछ भी नहीं गिना और तुरंत ही सहस्त्रार्जुन की राजधानी को चल दिया वहां सहस्त्रार्जुन ने रावण को बांध लिया तब उसे पुलस्थ जी ने जाकर छुड़ाया फिर वह अत्यंत बलिवानर राज बाली को मारने के लिए उद्यत हुआ किंतु उल्टे उन्हीं ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया ध्रामेत्वातु समुद्रा रावण हरि विसर्जयाम ततस्ते न सख्यम चकार सह रावण परम प्रीत एव लोकान् महाबल चकार स्वशे राजे स्वयं सां और फिर चारों समुद्रों पर घुमाकर उसे छोड़ दिया तब रावण ने उनको उनसे मित्रता कर ली हे राम इस प्रकार महाबली रावण संपूर्ण लोकों को अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही भोगने लगा एवं प्रभाव राज दसग्रीव सहेंद्र जे दयानिहत संख्य लोक रावण मेघनाद निहितो लक्ष्मणे न महात्म राम कुंभकर्ण से पर्वत सन्निभा हे राजेंद्र ये दशानन और इंद्रजीत ऐसे प्रभावशाली थे उनमें से लोगों को रुलाने वाले रावण को आपने मारा और मेघनाथ का वध महात्मा लक्ष्मण जी ने किया तथा तो पर्वत के समान दीर्घकाय कुंभकर्ण का भी आप ही ने संहार किया भवण साक्षा जगता तत्व इदम सर्व जगस्थावर जंगम तन्ना कमलोत्पन्नो ब्रह्म लोकपिताप अग्निस्ते मुखो वाचा सरघुतम आप सब लोगों के रचने वाले साक्षात् सर्वव्यापक देव हैं यह सारा चराचर जगत आप ही का स्वरूप है लोकपितामह ब्रह्मा जी आपकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा हे रघुश्रेष्ठ वाणी के सहित अग्निदेव ने आपके मुख से जन्म लिया है तना कमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोक पितामह अग्निस्ते मुखो जा रघुतम बाहुभ्याम लोकपाल चक्षुर्भ्याम चंद्रभास्करण घाण सपन्न शनो देश सत्तम जंगाजा भुवरलोकादयो भवन आपकी भुजाओं से लोकपालों के समूह नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य तथा कानों से दिशा विदाए उत्पन्न हुई है इसी प्रकार आपके घृणेन्द्र से प्राण और देवताओं में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार प्रकट हुए हैं तथा जंघा जानू उ जघनादि अंगों से भुअर लोग आदि हुए हैं कुक्षदेश समुत्पन्ना चार सागरा हरे स्तनाभ्यान्द्र वरुण बालकिलचरित सह हे हरे आपकी कुक्षी से चार समुद्र स्तनों से इंद्र और वरुण तथा विर्य से बालकल्यादि मुणीश्वर हुए हैं मेढ्या मृत्युत्रोचन अस्थिभ्य पर्वता जाता केसेभ्यो मेघ संघति औषधस्तवरो पर आपकी उपस्थेन्द्रियम गुदा से मृत्यु क्रोध ते त्रिनयन महादेव जी अस्थियों से पर्वत समूह केशों से मेघ रोमों से औषधियां तथा नखों से व्यय आदि उत्पन्न हुए हैं अपनी माया शक्ति से युक्त आप ही निश्चिन्न परम पुरुष हैं नान रूप सते वा भाषी गुण व्यति करती आश्र्य विबुधा मृत मध् सयासमिदम सर्वम सावर जंगम ताम आश्य जीवंते सर्वे स्थावर प्रकृति के गुणों से युक्त होने पर आप ही नाना रूप से दिखाई देने लगते हैं आप ही के आश्रय में देवतागण यज्ञों में अमृत पान करते हैं यह संपूर्ण स्थावरजंगम जगत आप ही ने रचा है और समस्त चराचर प्राणी आप ही के आश्रय से जीवित रहते हैं पिरागवा। तम अखिल वस्तु व्यवहारे राघव क्षेत्र मध्य गर्पि यथाव्याखिल तदभाषा भाष न नम तेनाव भाष से सर्वगम नित्य में कम ताम ज्ञान चक्षुर्दे हे रघुनाथ जी जिस प्रकार दूध में मिला हुआ घी उनमें सर्वत्र व्याप्त रहता है उसी प्रकार व्यवहार काल में भी संपूर्ण वस्तुएं आप ही में व्याप्त रहती है सूर्य चंद्रादि भी सूर्य आप ही के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं किंतु आप उनसे प्रकाशित नहीं होते आप सर्वगत नित्य और एक हैं जिस पुरुष को ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है वह आपको देख सकता है ना ज्ञान चक्षुस्वाम पश्चे दोगिस्वाम विचिवती स्वेहे परमेश्वरम अतसन्मुखेदशीषरशभक्तिलैशे न गृहता योगि यो विचिवंत ही पश्यम ताम नृचान्य मै सर्वज्ञस्य प्रल किंजिसवा घृता चक्षुर्मर्हसी देव तवाग्रहभाग जिस प्रकार अंधे को सूर्य नहीं दिखाई दे सकता उसी प्रकार जो ज्ञान नेत्र से रहित है वह आपका दर्शन नहीं कर सकता योगीजन अनात्म पदार्थों का बाध करने वाले उपनिषद वाक्यों द्वारा अहरिश आप परमात्मा को अपने शरीर में ही खोजते हैं यदि उन योगियों पर आपके चरणों की भक्ति का लेसमास्त्र भी प्रभाव होता है तभी वे खोजते खोजते अंत में चिन्मात्र स्वरूप आपको देख पाते हैं और किसी प्रकार नहीं मैंने आप सर्वज्ञ के सामने कुछ प्रलाप बकवाद किया है सो आप क्षमा करें, क्योंकि हे देवेश्वर मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ दिग्देश पर ही मनन्जेक चिन्मात्र चलनादिम सर्वज्ञ में स्वर मनंत गुणम भजे रघुपतिं भजताम भजता जो दिशा देश और काल से रहित तथा अन्य एक चिन्मात्र अविरासी अजन्मा और चलनादि क्रिया से रहित है उन सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनंत गुण संपन्न मायाहीन और अपने भक्त जनों से सदा अभिन्न रहने वाले रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ इति श्रीमद् आध्यात्मरा भाई उमा महेश्वर उत्तर कांडे द्वितीय सर्ग mm.